कृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्ता श्री कृष्ण देव के को दूर करने के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था इसी भी कृष्ण देव की स्थिति के संबंध में अपनी धारणा की सत्यता का एक विशेष प्रमाण पाकर धैर्वी ब्राह्मणी भी स्वयं उल्लसित हो उठी थी तथा दूसरों को भी उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया था घटना इस प्रकार थी ब्राह्मणी के आगमन के कुछ दिन पहले से ही श्री कृष्ण देव घात्रदास से बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे उस दाह को दूर करने के लिए बहुत सी चेष्टाएं की गई किंतु कोई लाभ नहीं हुआ श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि सूर्योदय के बाद जो जो दिन चढ़ता क्यों त्यों तो वह दाह बढ़ने लगती दोपहर को वह इतनी असहनी हो उठती थी कि गंगा जी में अपना शरीर डुबो माथे पर एक भींगा हुआ अंगोछा रख दो तीन घंटे तक जल में बैठे रहना पड़ता था परंतु इतनी देर तक जल में पड़े रहने से कहीं अधिक ठंड लगकर कोई और रोग न हो जाए इसलिए इच्छा न होते हुए भी वे जल से उठ आते और बाबू लोगों की कोठी के संगमरमर के फर्श को गीले कपड़े से पोंछकर चारों ओर से दरवाजे बंद कर फर्श पर लौटते रहते थे श्री रामकृष्ण देव की ऐसी स्थिति के संबंध में सुनते ही ब्राह्मणी की धारणा कुछ और ही हुई उन्होंने कहा कि यह रोग नहीं है श्री रामकृष्ण देव के मन की प्रबल आध्यात्मिकता एवं ईश्वरानुराग के फल स्वरूप उनकी यह अवस्था हुई है उन्होंने बतलाया कि श्री राधा रानी तथा श्री चैतन्य देव के जीवन में भी ईश्वर दर्शन की प्रचंड व्याकुलता से शरीर में इस प्रकार के विकार लक्षण बौधा उपस्थित हुआ करते थे इस रोग की दवा भी अपूर्व है ऐसी स्थिति में सुगंधित पुष्पों का माल्यधारण तथा सर्वांग पर सुसित चंदन का लेपन किया जाता है यह कहना अनावश्यक है कि ब्राह्मणी की इस बात पर विश्वास स्थापन करना तो दूर रहा मथुर बाबू आदि सभी लोग अपनी हँसी तक रोक न सके उन लोगों ने सोचा कि कितने ही प्रकार की औषधि का सेवन तथा मध्यमारायण विष्णु तेल आदि की मालिश से जिसका कुछ भी उप नहीं हुआ उसके उसके संबंध में कहा जा रहा है है। है कि यह कोई कोई रोग ही ही नहीं है। फिर भी ब्राह्मणी जिस सहज दवा की बात कर रही विरुद्ध किसी को आपत्ति क्या हो सकती थी क्योंकि दो एक दिन उसका प्रयोग करने पर यदि कोई लाभ न हुआ तो रोगी स्वयं ही उसे त्याग देता अतः ब्राह्मणी के कथनानुसार श्री रामकृष्ण देव के शरीर पर चंदन लेप किया गया तथा उन्हें पुष्पमालाओं से विभूषित किया गया तीन दिन तक इस प्रकार किए जाने पर देखा गया कि सचमुच उनकी गा, गात्रदा एकदम दूर हो चुकी है इससे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए किंतु अविश्वासी मन सहज में कब छोड़ने वाला था उसने सोचा कि यह तो काक काकतालीय न्याय जैसा हुआ भट्टाचार्य महोदय को अंत में जो विष्णु तेल मालिश करने के लिए दिया गया था वह एकदम विशुद्ध था वैद्यराज जी के कथन से ही यह प्रतीत होने लगा था उस तेल से लाभ हो ही रहा है तथा उसके और दो एक दिन के प्रयोग से ही गात्रता दूर हो जाती ठीक उसी समय भैरवी ने चंदन लेप करने को भी कहा इसीलिए ऐसा हुआ है चाहे ब्राह्मणी कुछ भी क्यों न कहे और कोई भी व्यवस्था क्यों न करे किंतु उस तेल की मालिश होनी चाहिए कुछ दिन बाद श्री राम देव को एक नई तकलीफ और होने लगी ब्राह्मणी की सहज व्यवस्था से वह भी तीन दिन के अंदर दूर हो गई यह बात भी हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है श्री राम देव कहते थे उस समय मुझमें एक विपरीत क्षुधा का उद्रेक हुआ था चाहे कितना भी मैं क्यों न खाऊँ किंतु मेरा पेट ही नहीं भरता था खाकर उठते ही फिर से भूख सताने लगती मानो मैंने कुछ भी नहीं खाया है हमेशा खाने की इच्छा होती उसका विराम नहीं था मैंने सोचा कि मुझे यह क्या रोग हो गया है मैंने ब्राह्मणी से कहा उसने उत्तर दिया बाबा डरने की कोई बात नहीं ईश्वर पथ के पथिकों की कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती है शास्त्र में इसका उल्लेख है तुम्हारी इस स्थिति को मैं ठीक किए दे रही हूँ तदनंतर उसने मथुर बाबू से कहकर चिवड़ा ला लाई आदि से लेकर मिठाई रसगुल्ला पूरी इत्यादि जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं सब मंगवाकर एक कमरे के भीतर भली भांति सजा रखे और मुझसे कहा बाबा तुम इसी कमरे में दिन रात रहो और जब जो मन में आए सो चाहे जितना खाते जाओ मैं वहीं रहने तथा टहलने लगा मैं उन भोज्य पदार्थों को देखता तथा स्पर्श करता कभी इसमें से थोड़ा सा खा तो कभी उसमें से थोड़ा सा इस प्रकार तीन दिन बीतने के बाद मेरी यह विचित्र क्षुधा तथा खाने की इच्छा दूर हुई तब कहीं मैं स्वस्थ हुआ योग या ईश्वर में मन के तन्मय होकर अवस्थित रहने की स्थिति सहज बन जाने से पहले और कभी कभी उसके बाद भी साधकों के जीवन में इस प्रकार विपरीत क्षुधादि के उद्रेक होने की बातें हमें सुनने को मिली है तथा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी अनेक बार इसका परिचय प्राप्त कर हम अवाक रह गए हैं श्री रामकृष्ण देव की जिस स्थिति को हमने स्वयं प्रत्यक्ष किया है वह कुछ दूसरे ही प्रकार की थी उस समय वे निरंतर ऐसी क्षुदा से पीड़ित नहीं रहते थे स्वाभाविक दशा में साधारणतया वे जिस प्रकार भोजन किया करते भावावस्था में वे उससे चौगुना या उससे भी अधिक भोजन कर लेते थे परंतु इससे उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता नहीं होती थी यह हमने स्वयं देखा है इस प्रकार की दो एक घटनाओं के उल्लेख से यह विषय सहज ही हृदय हो सकेगा प्रथम दृष्टांत मलाई के एक बड़े टुकड़े को खा लेना इसका कुछ आभास पहले भी दिया जा चुका है श्री रामकृष्ण देव की महिला भक्तों के साथ दिव्य लीला के संग प्रसंग में पाठकों को स्मरण होगा कि एक बार कुछ महिलाएं भोला मिठाई वाले की दुकान से मलाई का एक बड़ा टुकड़ा लेकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर आई थी वहां उनके दर्शन न पाकर किसी प्रकार वे श्रीयुक्त महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय के घर पर आई जहां उन्हें श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त हुए जितने में श्रीयुक्त प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय जिन्हें श्री रामकृष्ण देव मोटा ब्राह्मण कहा करते थे वहाँ आ गए संकोचवश वे महिलाएं, श्री कृष्ण देव जिस तख्त पर बैठे हुए थे उसी के नीचे छिप गईं रात्रि में वहाँ भोजनादि करने के पश्चात श्री कृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौट आए परंतु पुनः क्षुधा से पीड़ित हो श्री देव ने इन महिला भक्तों द्वारा लाई हुई मलाई को भी लगभग पूरा खा लिया यह सब वर्णन हम पहले कर चुके हैं अब उसी प्रकार की कुछ और भी घटनाओं का हम यहां पर उल्लेख करेंगे कुछ ही घटनाओं का वर्णन करेंगे क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसी घटनाएं नित्य प्रति घटती रहती थी उन सब सबको लिपिबद्ध करना संभव नहीं है